श्रुति अनया कथम अन्यागति रिच्यता ये श्रुति दिया उदाहन सत्यम ज्ञान अन्य ब्रह्म उससे सब उत्पत्ति हुई आकाश आदि की तो अनुन ध्यास की अवगति ज्ञान कैसे होता है शका उत्तर देते हैं आपात दृष्टि दृष्टितस्तत्र ब्रह्मो भाति हे तुता भाति हेतु हेतु सत्यता तस्मा हे सत्यता तस्मा हेतो दुनियाध्यास इष्यते आपात दृष्टि तो विचार के बिना ऐसे सामान्य दृष्टि से हेतुता त्रह्मो श्रुति में श्रुति में ब्रह्मा में जगत हेतुता भाती हेतुता भाती ब्रह्म हेतु तो ऐसा लगता है और हेतुच तो सत्यता ब्रह्म में हेतुता और हेतु में सत्यता हेतु हे माया विशिष्ट चीदा भाष वो सत्य है माया विशिष्ट को सत्य नहीं है वो सत्यता ब्रह्म अधिष्ठान अध्यस्त चिदा भाष अधिष्ठान की सत्यता अध्यस्त तो में दिखती है अध्यस्त में है हेतुता अधिष्ठान में दिखती है हेतुता किस में जगत कारण तो माया विशिष्ट में चिदाभाष में अध्यस्त में जगत हेतुता है दिखती है अधिष्ठान में और सत्यता है अधिष्ठान में वो दिखती अध्यस्त में इधम रजतम अस्ति ऐसे व्यवहार होता है इधम वास्तव इधम है सामने इदम इधमता रजत में नहीं रजत सामने नहीं है और इधम में सत्य है वो दिखता है सत्य तो रजत में और रजत का अभ्यास होता है इधम के साथ इधम को रजत कहते सामने रजत नहीं इधम रजत कह करके इधम रजत दोनों का तादात्म अध्यास करके सामने दिखाते इदम रजतम इदम को रजत कहते अध्यस्त का के साथ और अधिष्ठान जो सत्यता है वो रजत में दिखती है वहाँ अस्थि अस्ति रजत नहीं है तो सत्ता की सत्ता रजत में दिखती है रजतम इदम रजतम अस्ति भगवती जो कहते हैं अधिष्ठान की सत्यता अध्यस्त में यहाँ ब्रह्म शुद्ध अधिष्ठान अध्यस्त है चिदाभास माया विशिष्ट जगत हेतुता तो माया विशिष्ट सीधा भात ईश्वर में है अध्यस्त में वो हेतुता तो अधिष्ठान में दिखती है और हेतु है अध्यस्त माया सीधा भात अधिष्ठान की सत्यता उसमें और अधिष्ठान में हेतुता अधिष्ठान सत्य है हेतु है अध्यस्त देखो दोनों का तादात्म अध होने से जैसे लोहो पिंड अग्नि दोनों भिन्न भिन्न है लोह लाल हो गया और दोनों का एकत्व अध्यास होने से लोहो में वर्तुल्व तो है वो अग्नि में दिखता है और अग्नि में दग्धत्व तो है लोहो में दिखता है अयो दहति ऐसा कहते हैं यह दोनों का तादात्मा होने से धर्मों का परस्पर अध्यास होता है अनुन अध्यास दोनों का तादात्म भ्रम से अयपिंड का वर्तुल्व तो वन्ही में वन्नी का दग्धत्व तो अय पिंड में इसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म अध्यस्त माया विशिष्ट चिदाभस दोनों का तो अध्यास होने से अधिष्ठान की सत्यता माया विशिष्ट चिदाभस में और चिदाभाष में हेतुता और तो दीक्षती अधिष्ठान में देखो दोनों कैसे बताया तो ब्रह्मणो भाति हेतुता हेतुता किस में है माया में दीक्षती है ब्रह्मण अधिष्ठान में और हेतुस् तो सत्यता हेतु हे है माया विशिष्ट चिदा भाष उस सत्य नहीं है में ही इसलिए में, ही ही। में, में। सत्या लक्षण से निर्गुण ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनगुण ब्रह्म उसमें जगत कारण तो नहीं है दिखता है जगत कारण जगत कारण कौन है मायाधीन चिदा भाष मायाधीन जो चिदावासी है वो जगत का नो सत्य नहीं है उसमें सत्यत्म आपात तथा प्रतीयमान ऐसे प्रतीत होता है विचार के बिना अन्य ध्यास न घटते बिना अंतरण बिना अव्य अनोन के बिना यह संभव नहीं है इसलिए अन्य ध्यान सिद्ध है और सत्यता तस्मा एवनियाध्यास सिद्धम ईश्वर ब्रह्मणोरेकत्रोदाह घट्टपट्ट दृष्टास्टय अन्न सिद्धम दोन काध्यासरा क्या सिद्ध व ईश्वर ब्रह्मणोरेक ईश्वर ब्रह्मकेकता दृढ़ दृढ़य पूर्व उदाहरित घटित पट्ट दृष्टान स्मरण पहले उदाहरण दिया है एक घटित पट्ट दृष्टान घटित अन्न लेपन कर घटित होता है स्मरण दिला करके ब्राह्मण ईश्वर ब्राह्मणों एक दृढ़ अन्य सिद्ध होता है एक उसको दृढ़ करते है अन्य ध्यास वन लिप्त पटो यथापट यथा। घट्टते नईकता में तवद्र्ते अनन्याध्यास रूप यथा असो अन्नलिप्त पट अन्नलिप्त पट पट शुद्ध था अन्न किया उसका नाम हो गया घटित घटित एकतामेति अन्नलिप्त पट घटित एकत्व तो को प्राप्त करता है शुद्ध पट अन्नलिप्त होने पर घटित के साथ एक हो गया तद्वद भ्रांत्या एकता एक भ्रांति से ही जीव ब्रम्हण एकता में एकत्व को प्राप्त है भ्रांति से अधिष्ठान सत्य अध्यस्त कल्पित फिर भी अन्य ध्यास एक तो भ्रांति होती है मेति भ्रांति भ्रांत्यकू दृष्टान्त अभिधा आपातदर्शीना भेदा प्रति तो पूर्वतम अंतरम दृष्टानतांतर दर्शे थी भ्रांतिया एक दृष्टान्त अभिधा भ्रांति से एकत्व की आपत्ति होती है एकत्व हो जाता है इसमें दृष्टान्त दिया अन्य पटो घटित से एकत्व को प्राप्त करता है आपात तो दर्शनाम भेदा प्रति जो विचार केवे न ऐसा देखते हैं भेद ज्ञान नहीं होता है दोनों का जैसे लोह अग्नि दोनों भिन्न है फिर भी जब दिखता है लाल हो गया उसको यज्ञी कहते भेद प्रतीत नहीं होती पूर्व में वो दृष्टान अंतरम थी दूसरे दृष्टान्त पहले कहा गया था इसको दिखाते हैं मेघा का मेघा समाकाशिचे तेना पा मरईही महाकाशो न तद्द्रेश्योक्यं पश्यपादर्शि पाम महाकाशो न नीव्ये मेघा काश अलग महाकाश अलग पामर है पृथक जन शास्त्र संस्कार है इसे सामान्य व्यक्ति पृथक नहीं समझते महाकाश अलग ऐसे नहीं जानते हैं प्रकार है आपातर्शि पश्य आपातर्शी विचार के न विवेक नहीं करके ऐसे सामान्य रूप से ब्रह्म और ईश्वर में एकत्व तो देखते है वस्तुत ब्रह्म ही शुद्ध है इस तो माया विशिष्ट है उपाधि को लेकर का उपाधि का है। आपा दर्शन दुनू को एक समझते हैं, तद्वत सब तदव ब्रह्म पसंद तद्वत जैसे मेघा काश महाकाश में न भेदम भेद को नहीं जानते हैं, कास्व। तद्वत है कु ब्रह्मेश्वरी भेदावगतिर इ तो ब्रह्म ईश्वर में भेद ज्ञान कैसे होगा तो आगे देते हैं उपक्रमादिलिंग तात्पर्य सेचारणापर् असंगम तात्पर्यस्य असंग ब्रह्मया महेश्वर उपक्रमा भी तात्पर्यस्य सेचारणा ब्रह्म असंगम ये सिद्ध होता है उपक्रम उपसार अभी कहेंगे ये तात्पर्य ग्राहक लिंगपर्यक का, तात का तात्पर्य किसी में इसको देखने के लिए ऐसे देखना पड़ता है उपक्रम किस आरंभ किया गया उपसार अंत में क्या कहा गया दोनों की एकता है उपक्रम उपसार दोनों एक होना चाहिए उसको समझ करके बीच में कुछ कहा गया वो एक लिंग हो गया उपक्रम उपसार एक होना चाहिए आगे लिंग अभी कहेंगे उसी छह लिंगा के द्वारा तात्पर्य निश्चय होता है वो विचार नहीं करके कोई एक वाक्य ले लिया उससे तात भ्रम हो जाता है मध्य में कुछ कहा गया कोई बोल रहा है पहले कहा मैं आज ऐसे एक बड़ा भ्रम हो गया सर्प देखा बड़े सर्प है और पहले भ्रम हो गया वो सुना नहीं बीच में कहा बड़ा सर्प है ऐसा हिला रहा है लाल जुहा निकल रहा है कोई सुनकर जाकर बताया देखो बड़ा सर्प देख रहा वो पहले क्या कहा था बाद में क्या कहा वो नहीं समझ करके बहुत बड़ा सा ऐसे मुख्य जीवा लाल निकल रहा है तो आगे कहेगा में, में लाल कुछ थोड़ा को, कोई कागज कपड़ा लाल लग गया था हवा से उड़ रहा है वो जीवा से लगा वो तो आगे कह रहा है कि पहला और आगे कुछ नहीं सुना बीच में सुन करके जाकर बता दिया बड़ा साप है उपक्रम उपसार देखने से तात्पर्य निश्चय होता है इस प्रकार छह लिंग है उपनिषद में ये ग्रंथ प्रकरण का किसमें तात्पर्य निश्चय करने के लिए छह तात्पर्य ग्राहक लिंग है उनका उसे तात्पर्य का विचार अनुकरण से ब्रह्म से असंग होता है और यह स महेश्वर मायावी सृजति सृजती सृष्टिकर्ता कौन है मायावी भी असमाय मेधा सज विनी माया से विनी प्रत्योग माया भी बनता महेश्वर माया भी ऐसा सृजती है महेश्वर माया भी ईश्वर यह सृष्टि है ये श्लोक देखो टीका में है ये श्लोक सब याद रखना अभ्यासो उप पूर्वता फलम्रमोपूर्व अर्थवादोपत्ति लिंगं तात्पर्य निर्णयी तात्पर्य निर्णय एक हो गया उपक्रम उपसहारो ये एक लिंग है ज्ञापक लिंग है ज्ञापक शब्द सामर्थ्य लिंग है उपक्रम और उपसहार दोनों मिलकर के एक अर्थ हो एक लिंग हुआ आगे अभ्यास हो अभ्यास बार बार कथन करना इसे तत्वसी को तत्त्वमसि तत्वसी बार बार नौ बार का अपूर्वता जो नई नान देव अप्रिय का विषय नहीं है या पूर्व है उसका फल है ज्ञान का फल आदि स्तुति निंदा अद्वैत का कथन करके मृत्यु से मृत्यु में आपनोते नहानप्य भेद ज्ञान करने वाली की निंदा की गई उपपत्ति च उपपत्ति युक्ति कैसे हो सकता है वो छ्य में बार बार युक्ति देकर के बताते यह तात्पर्य निर्णय लिंगम उपक्रमोपसारोह एक हो गया दूसरा है अभ्यास तृतीय है अपूर्वता चतुर्थ फलम पंचे में अर्थवाद उपपत्ति ये छह लिंगे है तात्पर्य निर्णय के लिए इत्य ही सड़विधे लिंगे ही, लिंगे ही श्रुति तात्पर्य अवधारण सती श्रुति के तात्पर्य का निश्चय होता है छह प्रकार लिंग से ऐसा निश्चय करने पर क्या निश्चय होता है असंगम ब्रह्म ब्रह्म असंगम ये निश्चय होता है और माया भी सृष्टा अवगम्य विशेष माया भी है सृष्टा असंगम ब्रह्म माया भी एक साथ लिखा है असंग ब्रह्म माया भी असंगम ब्रह्म अलग है और माया भी महेश्वर ऐसा सृष्टि करता है माया भी ऐसा निश्चय होता है और श्रुता उपक्रमोपसार एक रूप प्रदर्शन उत्तम ब्रह्मो संगत स्पष्ट असंगे ब्रह्म में असंग का स्पष्टीकरण करते है जब ब्रह्म में असंग कहा गया किस प्रकार उपक्रम उपसहार एक रूप श्रुति में उपक्रम उपसहार एक है इसको देखा करके ब्रह्म में असंग स्पष्ट करते है सत्यं सत्यं यतो यतो सत्य ज्ञानमन चेन्तक्रम्योपृत यच निवर्तन संगयक्रम्योवाचो च इति सत्यम ज्ञानम अन्य सत्यम ज्ञान अन्य आरम्भ क्या स्वयं प्रकाश है अनंत हे अपरिन्न हे ऐसे आरम्भ करके उपसंहार क्या कहा क्या, क्या गया ये तो निवर्तनते अप्राप्य मनुषा से जो वाणी मन का विषय नहीं है उपसह उपक्रम तो उपसार से निश्चय होता है जो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का है असंग ब्रह्म में असंगत निश्चय होता है उपक्रम उपसार के द्वारा अतो असंगणय भवती उपक्रम उपसार ऐक्य होने से ब्रह्म में असंगत निश्चय होता है ओम सत्यम ज्ञानम यतो येत्या माया बिना ईश्वर से सृष्टु प्रतिपादी काम श्रुति में अर्थ तो दर्शे माया भी ईश्वर है वही सृष्टा है माया भी ईश्वर में सष्टुत्व है जगत सष्टुत्व श्रस्टुत। सृष्टुत्व की प्रतिपादिका का श्रुति है प्रतिपादन करने वाली श्रुति है उसी श्रुति को अर्थ से दिखाते है साक्षात श्रुति ने अर्थ से श्लोक बना करके दिखाते है माई सृजेत सृजति विश्वसन निरुद्धस्त्र मूते श्रुतिस्तेने शृजेतरा माई माई करता है। तत्र माया माया से है है अन्य जीव अन्य जीवसरा कहती है दिन ईश्वर सृजे सृष्टिकर्ता ईश्वर ही है विश्व मयी सृजर्ता मायावीश्वर तया माया अन्यासनिुद्ध त्रे विश्व माया से अन्नबद्ध होता जीव इे अपराश्रुतिवृद्धे इसलिए ईश्वर सृजे ईश्वर सृष्टिकर्ता माई सृजते विश्व श्वेता से अन्य तो म अन्य माया से बद्ध है अस्मत यदया अस्मत काक्षरा अक्षरात मई सृजति माया विशिष्ट ईश्वर अक्षर से करता है ईश्वर से सृष्ठ जीवश से तगति बद्ध दर्शती भाव ईश्वर सृष्ट है जीव जीवजगत में बद्ध है यह श्रुति दिखाती है तो, वही प्रकरण चल रहा है आनंदमय पुरुष को ईश्वर रूप से कहा एवं आनंदमय से ईश्वर से जगत कारण तम प्रतिपाद्य आनंदमय ईश्वर है जगत कारण है इसका प्रतिपादन करके तस्मा जगद उत्पत्ति प्रकार मह उसे इस ईश्वर आनंदमय रूप ईश्वर से जगत की उत्पत्ति कैसे होती है उस प्रकार कहते है आनंदमय आनंदमय ईशोय बहुश्यामित वैक्षत बहुश्या हिरण्य गर्भ रूपो भूत ही सपनो यथा ही सपनो यथा ही यथा बहुस्यामित्य स्पति यो अय आनंद में ईश्तित बहुस्याम बहुश हिरण्य गर्भ रूप अभूत उसके पश्चात ईश्वर स्वयं हिरण्य गर्भ रूप हो गया सूक्ष्म के बाद में अभिमान करने से हिरण्य गर्भ रूप हो गया जो माया विषि होकर ईश्वर कहा जाता था वही सूक्ष्म शरीर अभिमान्य होने से हिरण्य गर्भ रूप हो गया यथा सुक्ति स्वप्नो भवित सुश्रुति अवस्था में है आगे स्वप्न हो जाती है सुसूक्ति अवस्था में कारण सर है। आगे स्वप्न स्वप्न जैसे होता है इस प्रकार ईश्वर हिरण्यगर्भ रूप हो जाता है इच्छन करके, ईश्वर हिरण्य गर्भ रूप हो गया उसमें दृष्टान्त कहते सुप्ति यथा स्वप्न भवे जैसे सुसुप्ति स्वप्न हो जाती है इस प्रकार तो। क्या तस्मात बाय आत्मन हो, आकाश हो समुद्ध ये तैतर तो उपनिषद माया इसे आ, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ जो सत्य में ज्ञान अनंत तो ब्रह्म कहा गया उसको तस्माद ऐसी तो लेकर आत्मा है उसे आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि क्रामीण सृष्टि स्रवणाथ आकाशाद वायु इत्यादि क्रम सृष्टि कही गई और एक साथ इधम सर्वम असुजत सौ की सृष्टि उसने की ये युग पद सवनाच एक साथ सौ की सृष्टि कहा इधम सर्वम कही तो क्रम से सृष्टि कही गई कही एक साथ सृष्टि कही गई तो कससे उपाधेयत्म कस्य हेयत्म इत्याकांक्षायाम किसको ग्रहण करना है उपाधेय ग्राह्य और कस्य त्या किसका त्याग करना है ऐसे आकांक्षा होने पर श्रुति युक्त उपय तत्वाद उभ में और युक्ति युक्त होने से दोनों ग्रहण करना है कभी तो क्रम से सृष्टि होती कभी एक साथ ही सृष्टि होती क्रमेण क्रम युग पद वेश क्रम युग पद वैसा सृष्टि यथा श्रुति सद्भावाद द्विविध श्रुति सदभाव दिविध स्वप्न दर्शना यथाश्रुति में विसर्ग क्या क्या नहीं क्रम युगप ऐसा सृष्टि यथाश्रुति श्रुति में अन्य क्रम यथाश्रुति अवैभाव समासे क्रमेण युगपद ये जो सृष्टि है क्रम होती है अथवा युगपद एक साथ यथाश्रुति श्रुति के अनुसार कहीं क्रम से कही गई कहीं एक साथ कही गई तो किसी प्रकार कवि क्रम से कभी, कभी युगपदे द्विविध श्रुति सदभाव क्योंकि दोनों प्रकार श्रुति है क्रमशि होने वाली श्रुति है तस्माद, तस्माद आकाश सम्भुत आकाश दबायु इत्यादि क्रम से सृष्टि और दिविध स्वप्न दर्शनाथ सपना भी दो प्रकार है कभी सपने में कुछ एक देखा उसके बाद कोई आया कुछ बना भोजन बनाया खाया गया ऐसे ऐसे क्रम से भी देखता है कभी एक साथ भी देखता है एक साथ भी देखा सब बन गया उसमें कोई जब दिखता है सब क्रम से बनना कभी होता है कभी एक साथ बहुत दिख लिया होता है जो कुछ दिख जाता है वो दिख मकान खड़ा है अपना मकान उसमें लगता है क्या ये अपना ही मकान ये अपना है, है वो सब दिख जो दिखता है एक साथ ही सब कभी क्रमश होता है कभी एक साथ हो जाता है इच्छा क्या वहाँ जाने के लिए देखा अभी वहीं है और वह वही कभी कभी इसे क्रम से होता है जा रहा है कभी सोचा जाना के लिए देखा भी तो वही मिल गया कभी क्रमश चलता है चलता गिर पड़ा ऐसे भी होता है कभी सोचता है वो जाके देखा वहीं पहुंचाए, तो क्रमश से अथवा एक साथ ऐसे दोनों प्रकार स्वप्न भी होता है और युक्ति भी श्रुति भी है श्रुति है और स्वप्न भी, भी, भी दो प्रकार होता है द्विविध स्वप्न दर्शन श्रुति भी दो प्रकार है और सपना भी दो प्रकार होता है इसलिए सृष्टि क्रमश से है अथवा एक साथ दोनों ही समझना कभी कैसे होती ऐसा जगत सृष्टि दिवध श्रुति होने से यथा योजना। क्रम से अथवा युगप युति जेयाद्रुति युति जेया तथ युक्ति क्या है द्विध स्वप्न दर्शना दुनो प्रकार स्वप्न है लिखता है लोक क्रमयुक्त से अक्रम युक्त से दर्शनाथ सपन में जो पदार्थ है कभी क्रम से कभी बिना क्रम सब एक साथ दिखते है इसलिए ये अभिप्राय होने से दोनों प्रकार सृष्टि समझनी है कभी क्रम से कभी एक साथ सृष्टि होगी वस्तुतः तो सृष्टि में तात्पर्य नहीं है सृष्टि श्रुति जो कही गई है में सृष्टि कही गई वो सृष्टि बताने के लिए नहीं है कारण से कार्य अतिरिक्त नहीं होता है मृत से घट अलग नहीं सुवर्ण से सुवर्ण निर्मित भूषण जितने अलग नहीं है मृत के ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान होता है कारण ही सत्य कार्य मिथ्या है क्योंकि कारण को पृथक करेंगे तो कार्य अलग नहीं रहता है वाचारम्भ विकार नाम वाणी के आलंबन है कार्य नाम मात्र कारण ही सत्य है इसी प्रकार सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति अद्वितीय ब्रह्म में से ब्रह्म ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है जगत में कल्पित सब कुछ उत्पत्ति कह करके नेह नाना किंचन सबका निषेध करते नेत नीति करके अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया है ब्रह्म का ज्ञान के लिए यह प्रक्रिया से उससे उत्पत्ति कह करके उसका निषेध कर देते हैं तब तो अद्वितीय ब्रह्म का निश्चय होगा नहीं तो सारे जगत का ऐसे ब्रह्म से सृष्टि नहीं कह करके यदि सीधा निषेध करेंगे ऐसे संशय होगा जगत ब्रह्म में नहीं तो अन्यत्र का होगा नेह नाना कह कर ब्रह्म में जगत नहीं तो अन्य किसी में होगा जिससे उत्पन्न हुआ यह संशय होगा इसलिए से जगत उत्पति हुई, उससे कर दिया तो की सत्ता नहीं कर, सत्ता का निषेध है इसे ने रजत ब्रह्म नष्ट होने पर कहतेम न कोई नहीं कहता इधानी रजतम न मैं जब देखा था रजता अभी रजता नहीं ऐसा नहीं कहते जत में रजत है ही नहीं ना आशित ना न भविष्य न पहले ता न आगे होने वाला है सर्प रज में तीनों काले में नहीं है ऐसे सारा जगत में तीनु काल में नहीं करने के लिए सृष्टि है सृष्टि तो का तात्पर्य सृष्टि में नहीं है इसलिए कहीं कैसे सृष्टि कहीं कैसे सृष्टि का जैसे सृष्टि का है इसे मानना क्यूँकि सपना भी इस प्रकार दोनों प्रकार है एक साथी है कभी क्रमश भी सप्न होता है श्ना पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णम गचते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्य ओ, ओ, ओ पुर्ना